स्त्रीशोध जिमहाराज कहते हैं रेशियों कालियुग में भ्रत्यग्रन अपने स्वामी का प्रस्कार करते हैं तपस्वी अपने व्रतों का त्याग करते हैं सूद्र प्रतिग्रहले ने लगते हैं वैसे ब्राह्मणों की सेवा की उपेक्षा कर स्वयं व्रत प्रायण हो जाते हैं धार्मिक भाव कम होने लगता है संदाने धार्मिक शिक्षा का अभाव होने से अन्याय से अर्जित भोजन के द्वारा आग्नेय देव को आहुति देवताओं को नैवित्त तथा द्वार पर आए हुए अतिथि देव की पूजा होती है तब कलियुग समझना चाहिए सोनके कलियुग के आ जाने पर लोग अपने पितरों को जल तक नहीं देंगे सभी प्राणी स्त्री के बस में हो जाएंगे सबके कर्म शूद्र होंगे इस कलिकाल में स उनका स्वभाव होगा ऐसा स्वभाव हो जाने पर यदि उनकी निंदा की जाए तो वे उसके प्रति गंभीर ना होकर उपेक्षा भाव अपनाएंगी वे उन उपेक्षा भावों को अपना सिर खुजला कर व्यक्त करेंगी कलयुग के मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे उन सभी का विश्वास पाखंड में बढ़ जाएगा हे ब्राह्मणों यह कलयुग किंतु इस दोषपूर्ण कलयुग में एक महान गुण है वह है भगवान वासुदेव का संकीर्तन उनका संकीर्तन करने से ही मनुष्य संसार के महाबंधन अर्थात आवागमन के जाल से मुक्त हो जाता है हे सोनक सत्य युग में प्राणी को जो फल भगवान विष्णु का ध्यान करने से प्राप्त होता था वो त्रेता में जप करने से होता और द्वापर में वही फल भगवान विष्णु की सेवा करने से पूता है, लेकिन कलयुग में भगवान के कुण्डीला और नाम संकीर्तन से ही वह संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए कलयुग में नाम की महिमा है, अधिक से अधिक भगवान के नाम का संकीर्तन करो, भगवान के नाम का जाप करो कि कलेरेदोसन धेरे प्रां दोसों की खान है की कीर्तना देव कृष्णस्य महाबन्धं परित्यजेत भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा इस भवाट कवे से पार उतर लो 1 224वां अध्याय नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान विष्णु से पुनः सृष्टि का प्रादुर्भाव सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों 4000 युगों के बीतने पर ब्रह्मा का नियमित प्रलयक आता है कल्प के अंत में सौ वर्ष तक अनावृष्टि होती है आकाश मंडल में प्रचंड रूप से संतप्त करने वाले भयंकर सात सूर्य उदित हो जाते हैं वे अपने प्रखर रश्मियों से संपूर्ण जलराशि का पान करते हैं लोगों को सुखा देते हैं भगवान विष्णु पाताल लोक की समस्त चराचर श्रष्टि को जला देते हैं। भगवान विष्णु तीनों लोकों को जलाने के बाद संबर नाम के मेघों की श्रष्टि करते हैं। नाना प्रकार के महामेघ सौ वर्षों तक बरसते हैं। विष्णु रूप में स्थित बाय अत्यंत तेजगत से सौ वर्षों तक चली जाती हैं, चलती रहती हैं। उस जल वृष प्रलय काल में स्थावर जंगम के नष्ट होने पर ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु अनंत संया प्रसैन करते हैं। एक हजार वर्ष तक सोने के पश्चात जब वे जागते हैं तो पुनः उन्हें के द्वारा इस जगत की स्थृति होती हैं। इस सोने के इसके बाद में प्राकृतिक प्रलय का वर्णन करता हूँ सुनो। उसको ब्रह्मा जी का एक स� भगवान हरे अपने योग बल से समस्त सृष्टि को अपने में लीन करके ब्रह्मा को धारण कर लेते हैं। इस काल में जो प्राणी ब्रह्मलोक में स्थित रहते हैं, वे भी भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं। ये सृष्टि धामनों उस काल में अनावर्तित करने वाले सूर्य से संपन्न मेघ थे मेघों के लगातार सौ वर्ष तक बरसते रहने से संपूर्ण ब्रह्मांड जल से भर उड़ता है अंदर प्रविष्ट हुए उस जल से ब्रह्मांड फट जाता है ब्रह्मा की आय पूर्ण होते ही सब कुछ जल में ही लाय हो जाता है संसार में कुछ विशेष नहीं रहता संसार को आध इस समय जल तेज में तेज वायु में वायु आकाश में और आकाश भूतादि महातत्व में प्रविष्ट हो जाता है और महातत्वादि प्रवृत्ति में तथा प्रविष्ट अव्यक्त महापुरुष में लीन हो जाते हैं वे हरे 100 वर्ष तक सोते हैं तदनंतर ब्रह्मा का दिन आने पर अव्यक्तादि क्रम से पुनः व्यक्तिभूत चराचर जगत हैं जगत स्रष्टि और प्रलय आदि की चक्रगति को जानने वाले जो विद्वान हैं, वे यदि आध्यात्म, आदिदेव तथा आदेशभूत इन तीन संसार के तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य का मार्ग स्वीकार कर लेते हैं, तो आत्मिक लाइफ को प्राप्त करते हैं। अब मैं उन संसार चक्र का वर्णन करता हूँ, जिसको जाने बिना प प्राण के उत्क्रमण काल में इस शरीर का प्रत्या करके मनों से दूसरे सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट तो हो जाता है इस मृत लोक में मृत्यु के पश्चात जीव को यमराज के द्वारा 12 दिन की अवधि में यमलोक ले जाया जाता है वहां पर उसे मरे हुए व्यक्ति के बंधु बांधव जो उसके लिए तलोदक और पिंड देते हैं पाप कर्म करने के कारण वह नर्क लोक में जाता है और पुण्य कर्म करने से वह स्वर्ग लोक में जाता है। अपने उन पुण्यों के प्रभाव से नरक तथा स्वर्ग में गया हुआ प्राणी पुनः नरक और स्वर्ग से लौटकर इस त्रियों के गर्भ में आता है। वहां विनष्ट न होने पर वह दो वीजों के आधार को धारण कर लेता है। � उसके बाद गुरुभ कार रक्त से मांस पेशी का निर्माण होता है मांस वैसे के भांडाकार बन जाता है वह एक पल के समान होता है उसी अंडे के अंग से अंकुर बनता है इस अंकुर से अंगुली नेत्र नाक मुख और कान आदि अंग उपांग पैदा होते हैं उसके बाद उस विकसित अंकुर में उत्पादक शक्ति का संचार है बाल निकलने लगते हैं इस प्रकार गर्भ में विकसित हुआ जीव नौ मास तक अधोमुख स्थिति रहता है 10 मास जन्म लेता है संसार को अत्यंत मोहित करने वाले भगवान की माया उसको आबृत कर लेती है यह जीव बाल बाल्यावस्था कुमार अवस्था युवा अवस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त करता है जिसके बाद <गे> जीव नरक भोग करने के पश्चात पापी योनि में जन्म लेता हैं पतित से प्रतिग्रह स्वीकार करने के कारण विद्वान की अधो योनि में जन्म ग्रहण करता हैं याचक नरक भोग करने के बाद कृमि योनि को प्राप्त करता हैं गुरु के पत्नी तथा गुरु के धन की मन से भी कामना करने वाला व्यक्ति स्खान बनता है मित्र जो मनुष्य अपने स्वामी का विश्वास बन जाता है और उसका धन हरण कर लेता है, उसके साथ छलकपट करता है, वह मृत्यु के बाद ब्यामोह में फंसे हुए बानर की योनि को प्राप्त करता है। धरोहर रूप में अपने पास रखे हुए प्राय धन का अपहरण करने वाला व्यक्ति नरकार्मी होता है। नरक से निकलने के पश्चा� नरक से मुक्त होने पर उस ईर्ष्यालु मनुष्य को राक्षस योनि में जाना पड़ता है जो मनुष्य विश्वास घाती होता है वह मर्द से योनि को उत्पन्न करता है यव यह धन्यादयनाज की चोरी करने वाला चूहा योनि में जन्म लेता है दूसरे की स्त्री का उत्पन्न करने वाला मनुष्य खूंखार भिड़ी की योनि को प्राप्त क गोकल योनि को प्राप्त करता है गुरु आदि स्त्रियों के साथ सहवास करने पर मनुष्य स्वर्योनि को प्राप्त करता है